एम से मैं बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एच में बतौर ट्रेनी दाखिल हो गया एच से जब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनकर निकला तो जिंदगी ने दो मौके मेरे सामने खड़े कर दिए और दोनों मेरी प्रवास के देरीना खाब पूरे कर सकते थे एक मौका था एयरफोर्स का दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का मैंने दोनों में अर्जी भेज दी और बैक वक़्त दोनों से इंटरव्यू का बुलावा आ गया एयरफोर्स के लिए मुझे देहरादून बुलाया गया था और डिफेंस के लिए दहली मेरे दोनों मुकाम 2000 हजार किलोमीटर के फासले पर थे यह पहला मौका था मेरा अपने वसी और विराट वतन को देखने का खिड़की पर बैठा मैं इस देश की सरजमीन को पांव तले से बहता हुआ देख रहा था हैरान था कि उत्तर की तरफ सफर करते हुए एक ही मुल्क का लैंडस्केप कैसे बदलता चला जाता है मैं एक हफ्ता दिल्ली में ठहरा डिफेंस मिनिस्ट्री का इंटरव्यू दिया इंटरव्यू अच्छा हुआ था वहां से मेरा धुं एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए 25 उम्मीदवारों में मैं नवे नंबर पर आया मेरा दिल बैठ गया बहुत मायूस हुआ और कई दिन तक अफसोस रहा कि एयरफोर्स में जाने का मौका मेरे हाथ से निकल गया मैं ऋषिकेश चला गया दिल पर यह बोझ लेकर कि आने वाले दिन बड़े सख्त होंगे गंगा में स्नान किया और फिर चलता हुआ पास की पहाड़ी पर शिवानंद आश्रम तक पहुंच गया स्वामी शिवानंद से भेंट हुए देखने में बिल्कुल गौतम बुद्ध लगते थे सफेद दूधिया धोती और पांव में लकड़ी की खड़ाव। उनकी बच्चों सी मासूम मुस्कान और सादा दिली देखकर बहुत प्रभावित हुआ मैं मैंने बताया उन्हें कैसे मैं इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने से रह गया और मेरी कितनी शदीद ख्वाहिश थी आसमानों में उड़ने की प्रवास करने की वो मुस्कुरा दिए और बोले खाश अगर दिलो जान से निकली हो वो पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो तो उसमें कमाल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है एक बर्की मकनाती सी ताकत होती है दिमाग जब सोता है तो वो एनर्जी रात की खामोशी में बाहर निकल जाती है और सुबह कायनात ब्रह्मांड से सितारों की गति रफ्तार को अपने साथ समेटकर दिमाग में लौट आती है इसलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है वो तखलीक होगा तुम विश्वास करो इस अजली बंधन पर इस वचन पर कि सूरज फिर लौटेगा बाहर फिर से आएगी मैं दिल्ली लौट आया डिफेंस से अपना इंटरव्यू का नतीजा दरियाफ्त किया जवाब में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया और अगले दिन से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मुकर कर दिया गया ढाई सौ रुपए की माहाना तमखा पर तीन साल गुजर गए उन्हीं दिनों बेंगलोर में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट स्टेब्लिशमेंट ए डी ई का एक निम महकमा खुला और मुझे वहां पोस्ट कर दिया गया बेंगलोर कानपुर से बिल्कुल मुख्तलिफ शहर था मैं अपने डायरेक्टोरेट की पोस्टिंग का पहला साल वहां गुजार चुका था दरअसल हमारे देश में यह एक अजीब तरीका है एक अजीब सा ढंग है अपने लोगों को हद दर्जा तक निचोड़ लेने का जो हमारे लोगों को इंतहा पसंद बना देता है शायद इसलिए कि सदियों इस देश ने गैर मुल्की तहजीबों के जख्म भी खाए हैं और उन्हें अपने दामन में जगह भी दी है अलग अलग हुक्मरानों से वफा करते करते हम अपनी हैसियत अपनी यकताई खो बैठे हैं बल्कि हमने एक और ही किस्म की खूबी पैदा कर ली है कि एक ही वक्त में रहम दिल भी हैं और बेरहम भी हसास भी हैं और बेहस भी जितने गहरे हैं उतने ही सतही ऊपर से देखो तो हम बड़े खुश रंग और खूबरू नजर आते हैं लेकिन कोई गौर से देखे तो अपने हुक्मरानों की एक बेढब नकल से ज्यादा कुछ नहीं है मैंने कानपुर में कल्ले में दबाए हुए पान वाले नवाब वाजिद अली शाह के नकलची बहुत देखे और बैंगलोर में फिरंगियों के अंदाज में कुत्ते की जंजीर थामे टहलते हुए साहिबों की कमी नहीं थी बैंगलोर में रहकर मैं रामेश्वरम के सुकून और गहरे शांत वातावरण के लिए तरसता था पहले साल तो एडी में कुछ ज्यादा काम नहीं था एक प्रोजेक्ट टीम बनाई थी कि तीन सालों में एक स्वदेशी हावर क्राफ्ट तैयार करें और वो वक्त से पहले तैयार हो गया नंदी उसका नाम रखा गया शिव की सवारी के आधार पर उसका डिजाइन हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा था लेकिन मैं सख्त मायूस हुआ जब आपसी कॉन्ट्रोवर्सीज की बिना पर सारा प्रोजेक्ट बालाए ताक रख दिया गया बंद कर दिया प्रोफेसर एम जी के मैनन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर एक रोज अचानक ही हमारी जांच पड़ताल को आ पहुंचे नंदी का जिक्र निकला मुझसे पूछताछ करते हुए उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की एक दस मिनट की उड़ान के लिए उसके एक हफ्ता बाद की बात है मुझे इनको स्पार से बुलावा आ गया द इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च में मुंबई चला गया रॉकेट इंजीनियर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने मेरा इंटरव्यू लेने वाले डॉक्टर विक्रम सारा और प्रोफेसर एम जी के अलावा मिस्टर सराफ थे जो उस वक्त एटोमिक एनर्जी कमीशन के डिप्यूटी सेक्रेटरी के औहदे पर थे डॉक्टर सारा की गर्मजोशी ने पहली ही मुलाकात में मेरा दिल मोह लिया अगले ही दिन मुझे खबर मिल गई कि मैं चुन लिया गया मुझे इनकोस्पार में रॉकेट इंजीनियर की हैसियत से शामिल कर लिया गया था सन उन्नीस के देरीना हिस्से में कहीं इनकोस्पार ने थुम्बा में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया थुम्बा केरला में त्रिवेंद्रम से परे एक दूर दराज के ऊंगते से गांव का नाम है हिंदुस्तान में यह मॉडर्न रॉकेट बेस्ड रिसर्च की एक दबी सी इब्तार थी हल्की सी शुरुआत उसके फौरन बाद ही मुझे छह माह के लिए अमरीका भेज दिया गया नासा में रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग के लिए जाने से पहले मैं थोड़ा सा वक्त निकालकर रामेश्वरम गया मेरे अब्बा मेरी इस कामयाबी के लिए बहुत खुश हुए मुझे उसी मस्जिद में ले जाकर शुक्राने की नमाज अदा की